नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मुदबा नाइन्टी पॉइंट संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है वैसे आज संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में हम लोग विशेष किसी राग पर या किसी विशेष चलन पर बात करते हैं लेकिन आज हम लोग एक एक्सपीरियंस सुनेंगे जिनका रुचि है क्लासिकल संगीत के साथ उनका जुड़ाव है वैसे पेशे से वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है लेकिन संगीत के साथ भी उनका काफ़ी लगाव काफ़ी जुड़ाव है तो क्लासिकल संगीत को वो अच्छी तरह से सीख चुके हैं बहुत सारे गीत गा चुके हैं और वर्तमान समय सा हमारे साथ है तो आप सभी की तरफ से ओम प्रकाश जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में हम उनसे बात करेंगे उनके अनुभव किस तरह से संगीत के साथ जुड़ना हुआ और कैसे इसमें वो आगे बढ़े इसके बारे में हम सुनेंगे तो चलिए सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा ओम प्रकाश जी आप अपने बारे में बताइए और संगीत के साथ आपका जुड़ाव कैसे हुआ नमस्कार आपको और आपके श्रोताओं को जो इस समय सुन रहे हैं आपको बताना चाहूँगा कि बचपन से ही हमारे घर में संगीत का माहौल था हमारे माता जी और पिताजी उन दोनों को संगीत की रुचि थी लेकिन एक फॉर्मल जो क्लासिकल संगीत होता है उसके बारे में इतना समय उनके पास जाने का नहीं मिला तो विरासत में कहिए कि ये संगीत की रुचि हमें अपने माता पिता से मिले तो तब से फिर हम अपने स्कूल लेवल पे भी स्टेजेस पे गाते रहे परंतु उस समय इतनी सुर और रिधम की ताल की जानकारी नहीं थी परंतु जब मैंने इंजीनियरिंग किया इंजीनियरिंग करने के बाद एज एन इंजीनियर जब पोस्टेड हुआ तो उसके बाद आर्थिक रूप से जब संपन्न होने के बाद फिर मैंने संगीत को सोचने का सोचा क्योंकि जब तक आप आर्थिक रूप से संपन्न या आर्थिक असिस्टेंस नहीं मिल जाती है तब तक आप कुछ साइड वाइज साइड ज अपनी हॉबी को फुलफिल नहीं कर सकते हैं नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। तो तब मैंने हमारे बहुत ही श्रद्धे पंजाब में एक फेमस नेशनल क्लासिकल वोकलिस्ट स्वर्गीय चौधरी भीम सिंह उनसे मैंने पाँच साल ये क्लासिकल संगीत सीखा तत्पश्चात संगीत उस समय हारमोनियम पे संगीत जैसे कि आज के संगीतकार या वोकलिस्ट गाते हैं वो नहीं होता था वो हमें संगीत का रियाज तानपुरा से करवाते अच्छा तानपुरा एक बहुत ही हमारा प्राचीन सनातन एक क्लासिकल जिसको कहें कि एक सुर का सागर है वो जिसमें आप कहीं से भी आप शुरुआत करें पिच आपकी कितनी भी बड़ी हो या आप नीचे क्लासिकल भाषा में उसे मंदिर सप्तक कहते हैं तो मंदर सप्तक में कहां से शुरू कर लीजिए तानपुरे की सिर्फ तीन चार तारे ही उसे समेट लेती है अपने आप में अच्छा अच्छा। ऐसा ये यंत्र है आजकल इसका चलन बहुत कम हो गया क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी गिटारिस्ट बनने जा रहे हैं सभी सभी गले में गिटार लटकाए हुए हैं लेकिन गुरु ने हमें हारमोनियम की बजाय तानपुरा के वो संगीत सिखाया अच्छा। आज तानपुरा तानपुरा बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। शायद किसने नाम काफी हाँ हारमोनियम देखिये हारमोनियम तो वैसे संगीत की माँ है क्यूँकी हारमोनियम के साथ स्वर जिससे सरगम कहते हैं तो सात स्वर से ही संगीत निकला है भले वो मेल सिंगर हो या फीमेल सिंगर हो उन सात स्वर में ही वो गाएगा अच्छा एक बात बताइए कि वोकलिस्ट को एज ए तानपुरा के साथ प्रैक्टिस करना चाहिए या फिर हारमोनीय के साथ आपको क्या लगता है देखिए तानपुरा के साथ रियाज करने से वो इंसान जैसे समंदर में तैर सकता है अच्छा संगीत के समंदर में तैर सकता, तैर सकता, है।, सकता है लेकिन हारमोनीय से रियाज करने पर वो एक लिमिट में आ जाता है अच्छा लिमिटेशन हाँ, उसमें लिमिट में आ जाता है वो उसका अलाप लेना सरगम लेना या एक संगीत की एक लहरें दिखाना श्रोताओं को जहाँ अपने गले का भरपूर प्रयोग करना या ये कहो कि एक बहुत फ्रीली गाना वो तानपुरा से ही हो सकता, हो सकता है क्यों क्योंकि जब आप हारमोनियम से गाते हो तो अंशिक रूप से आप हारमोनियम पर भी आपका ध्यान केंद्रित होता है लेकिन तानपुरा जो है वो सिर्फ ये अपना ये फर्स्ट फिंगर और ये मिडल फिंगर इसके साथ वो तानपुरा की तारे चलती हैं और वो नेचुरल एक जैसे स्वाभाविक रूप से वो आप इसको छेड़ते रहते हो तानपुरा का ही एक बड़ा रूप आप समझ सकते हैं जैसे सुरमंडल है सुरमंडल बड़े क्लासिकल सिंगर सुरमंडल को रखते हैं तो वो उसकी सुरमंडल की असंख्य तारे होती हैं उसकी बहुत होती है तो जहाँ से वो गाते हैं जिस कॉर्ड से वो गाना शुरू करते हैं तो उसी को वो सुरमंडल पे छेड़ लेते हैं लेकिन तानपुरा बहुत ही सहज और सिंपल है सरल है इसकी केवल तीन तारे होती हैं। वो जिसको हम सा पा या सा माँ पे उसे ओ, ओ, वो करके टोन अप करके हारमोनियम की मदद से गाना शुरू कर सकते अच्छा अच्छा। आ, उसमें कुछ भले आपको हारमोनियम नहीं बजाना आता हो परंतु तानपुरा से ही आपका काम बखूबी चल जाता है। मना इसमें सीखने की कोई बात नहीं है। सीखने की बात नहीं कि है। का आप वो समझ लीजिए अपने मन से आपने कोड सेट किया मापा और उसी अनुसार फिर आपने गाना शुरू कर दिया आपका रियाज शुरू हो जाता है बहुत से आज के जो संगीतज्ञ है जो संगीत मास्टर है जो स्टूडेंट्स को सिखाते हैं जी बहुत से स्टूडेंट्स इस बात को भी लेकर के कि मुझे हारमोनियम नहीं आता है नहीं आएगा वो संगीत छोड़ देते हैं बराबर लेकिन तानपुरा एक ऐसी चीज है कि कोई भी जाहिल सा इंसान जिसे कुछ करना नहीं आता <laughs> वो उन दो तारों को छेड़ के गाना शुरू कर सकता है ऐसा उसका ये बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है की हमारे जो सुनने वाले है जो म्यूजिक के साथ अपना ताल्लुक रखते हैं या संगीत सीखना चाहते है उनके लिए बड़ी अच्छी बात यह है कि आप अगर हारमोनियम बजाने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है या सीखने में तकलीफ हो रहा है अगर आप वोकलिस्ट बनना चाहते हैं सिंगर, तो से आप शुरू कर सकते हैं यहाँ पर कोई सीखने की बात नहीं है आप बिल्कुल जैसा आपको जो कोड से जिस तरह से आप सेट करेंगे उसी अनुसार वो चलेगा और उसमें आप काफी समय तक रियाज कर सकते हैं और एक ऐसा समय आ जाएगा जहाँ पर आपको लगेगा की बस मैं गा रहा हूँ बहुत अच्छी तरह से गा रहा हूँ एंड वो आपका जो है स्टेपिंग होगा आगे की तरफ और उसके जरिए आप जो है फिर आगे बढ़ सकते हैं बहुत अच्छी बात कहूँ प्रकाश जी हमें बता रहे हैं तो चलिए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि आपने जब रियाज शुरू किया तो शुरुआत में आपको कहाँ रियाज करते करते आपको कैसे लगा कि सहज रूप से मैं इन चीज़ों को सीख जाऊँगा या थोड़ा सा मुश्किल लगा आपको शुरुआती तौर पर जब आप अपने गुरु से मिले और रियाज शुरू हो गया आपका गुरु जी से मिलना ये करीब मैं समझता हूँ कि नाइनटीन फाइव सिक्स की बात एटी फाइव सिक्स की बात है मैंने सबसे पहले क्योंकि भक्ति में भी रुचि थी नहीं, नहीं। तो संगीत सीखने से पहले सबसे पहले एक हारमोनीय कहीं से मुझे मिला तो मैंने उस पर ये आज की जो भक्ति की आरती है ओम जय जगदी शहरे नहीं, नहीं। इसको पहले उस पर शुरू किया, किया हारमोनीय से अच्छा। तो कुछ फिल्मी सॉन्ग्स या कुछ जैसे कॉलेज स्कूल लेवल के अपने वो सॉन्ग्स थे वो हमें आते थे तो एक हमारे भाई थे वो बहुत उम्दा शायर हैं तो उनसे मेरा मिलना हुआ उनका नाम जनाब नरेश दीनानगरी है तो उनसे मेरा मिलना हुआ तो मैंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे संगीत में रुचि रखता हूं तो मुझे आगे रेडियो में या इसमें दूरदर्शन में जाना है तो उन्होंने बताया कि जब तक आप संगीत का बेसिक्स नहीं सीख लेते हो भले आपका गला कितना भी अच्छा है लेकिन अगर आप वो सीख नहीं लेते हो तब तक आप गीत क्या है गजल क्या है या हमारी पंजाबी में जिसको कहते हैं सभ्याचारक या फोक सॉन्ग फोक सिंगिंग क्या है वो आप जान नहीं सकेंगे तब तो फिर मैं अपने गुरुजी के पास गया उन्होंने मुझे मिलवाया जाते ही मैंने जिस हारमोनियम से वो किसी और को सिखा रहे थे तो वो मुझे कहते कि बोलिए आप क्या गा सकते हैं तो मैं उस समय उनको एक भजन गा के बताया उनको स्वर्गीय मेहंदपुर जी का गाया हुआ है आ गया दे तो उसकी दो लाइनें मैं आपको हाँ, सुना दीजिए मैं बता सकता हूँ कि जब मैंने संगीत सीखना शुरू किया तो मैंने गुरु जी को यह भजन सबसे पहले सुनाया हम्मकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे जीवन पथ पर शाम सवेरे छाए हैं घनघोर अंधेरे शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे ये भजन मैंने उनको जैसे ऑडिशन होता है सीखने के लिए क्योंकि संगीत सिखाने वाले लोग हैं कुछ देखते हैं कि इसका गला कहाँ तक चलता है नहीं, नहीं। तो मैंने ऐसे हारमोनियम उनसे लेना चाहा तो उन्होंने ऐसे मना कर दी तो कहते हैं ये क्या मैंने कहा मैं इसे बजा के देखा तो कहते हैं नहीं यहाँ हारमोनियम से नहीं सिखाया जाता मैंने कहा ये तो पता नहीं ये यहाँ कैसा संगीत है ये सिखाते नहीं <laughs> तो वो मैंने कहा जी ठीक है फिर ये गाते है। तो उनका जो मेरे से सीनियर जो उनका शिष्य था वो सरदार जी थे सतपाल सिंह जी थे तो सरदार जी जो थे वो संस्कृत के मंत्र उच्चारण करके तो गुरु जी से मुझे वो शिष्य का धागा वो बात करते तो मुझे अपना शिष्य अनुयायी बनाया अच्छा, अच्छा। तो फिर उन्होंने सबसे पहले मुझे जो शुरू किया वो राग यमन से शुरू किया अच्छा। फिर यमन के बाद फिर राग भैरव था सुबह का राग है भैरव और भैरव के बाद फिर राग ऐसे चलते चलते उनका एक बात थी कि वो जैसे आजकल के सोकार्ड संगीतज्ञ वो ऐसा नहीं सिखाते थे अनुयायी के अनुसार नहीं सिखाते थे जैसे मैंने कहा कि गुरु मुझे दो मास में ही ये सारा कुछ सीख लेना और उसके बाद मुझे बस आप सिर्फ स्टेज पे बिठा दीजिए गाने के लिए तो ऐसा नहीं करते कर वो कहते थे कि एक राग को सीखने के लिए कम से कम आपको ना एक साल चाहिए एक वर्ष तक बस एक राग की स्थाई अरो अबरो और उसकी ताने उसका आलाप और वो भी हारमोनियम के साथ में बस जब आप जाएंगे तानपुरा आपको देंगे तो मैं तानपुरे की तार छेड़ूंगा तो पहले वो कहेंगे कि अच्छा ऐसे कर हारमोनियम का ये स्वर इसको दबा तो मैं हारमोनियम का जो सुर था वो दबाता था और गुरुजी उस तानपुरे की तार थी उसको सूर करते थे उसके साथ। नहीं, नहीं। उसके साथ साथ हम, हम गाना शुरू करते थे तो ये मेरे लिए नया अनुभव था क्योंकि मैंने तो तानपुरा देखा तक नहीं था नहीं, नहीं। <laughs> तो वो मेरे लिए नया था एक फिल्म है बैजू बाबरा बहुत हाँ, पुराने एक्टर थे वो भारत भूषण भारत भूषण भारत भूषण जी थे वो शरीर छोड़ गए हैं तो भारत भूषण जी थे तो उनको मैं देखता था मैं सोचता था ये कौन सी सितार ये वो बजाते हैं तो उसी ही स्टाइल में गुरु जी ने मुझे वो यहाँ तानपुरा नहीं है तो नहीं तो मैं आपको दिखाऊं कैसे मैंने पकड़ा तो मैंने ऐसे गोद में रख के उसका क्योंकि तानपुरा जो होता है वो सितार से दो गुना बड़ा होता है अच्छा सितार होता है दो गुना बड़ा होता है तो उसको गोदी में रख के लंबा खड़ा करना होता है ऐसे सीधा तो यहाँ टिकाना होता है यहाँ कंधे पे टिकाना होता है तो टिका के आप ऐसे गाते हो ऐसे करके तो फिर उसकी तार को ऐसे ऐसे करके आप छेड़ते हैं हारमोनियम की जो स्वरों की जो पिच है वो कम ज्यादा होती क्यों आप जब उसकी एयरिंग करते हैं उसको पंखा देते हैं तो कभी हल्का है कभी भूल गया लेकिन तानपुरा की तार है एक बार आप छेड़ेंगे तो कम से कम आधा मिनट तक उसकी वाइब्रेटिंग वाइब्रेशन रहता, रहता, रहता, रहता है उसका ये फायदा है। ये फायदा, है। फायदा है और वो जैसे ही आप उसको छेड़ेंगे आपको अपना बेस पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ से गाना शुरू करना है तो इस प्रकार वहाँ गाना बहुत बड़ा डिफरेंस है हाँ हारमोनियम और तानपुरा में जी जी जी चलिए बहुत अच्छी बातें ओम प्रकाश जी से हो रही है और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आज के शो में चलिए आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही छोटा सा एक बहुत ही प्यारा सा गीत हम फिल्म का ही सुनाना चाहेंगे क्योंकि अब बात आई है तो हम उसी फिल्म का गीत जो है आपको सुनाएंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबा नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे ओ शंकर मेरे पथ पर शाम सवेरे जीवन पथ पर शाम सवेरे छाए हैं घनघोर घोर मेरे ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे सेवक तू मेरा स्वामी सेवक तू मेरा स्वामी, पे मुझसे नाता तोड़ा मन छोड़ा मंदिर भी छोड़ा रे तेरे तेरे द्वार पे जोत जगाते तेरे द्वार पे जोत जगाते युग बीते तेरे गुण गाते युग बीते रे मोती मांगू बस थोड़ी सी ज्योति खाली दर्शन तेरे अब होंगे दर्शन तेरे अब होंगे दर्शन तेरे नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद और हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश जी से संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में और संगीत से जुड़ी हुई कुछ अनुभव के बातें हम उनसे शेयर कर रहे हैं और आप सभी लोगों को कुछ नई बातें सीखने को मिल रहा है जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि हारमोनियम पे हम लोग अभी प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि तानपुरा बड़ा होने के कारण यहाँ दिखने में थोड़ा सा अलग होता है इसलिए हम लोग नई यूज करते हैं बहुत सारे चीजें ऐसी हैं कि हम लोग स्टाइल के कारण भी कभी कभी आजकल हारमोनियम पे भी हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं जबकि बहुत सारे वो गिटार उठा के ही प्रैक्टिस करना करना शुरू करते हैं इसमें एक बात ऐड कि साइज बड़े की या इसके यूज करने की बात नहीं है एक्चुअली आजकल के जो संगीतज्ञ है वो तानपुरा सोरी नहीं कर सकते अच्छा ये भी बात ये बहुत बारीकी है इसमें आपको बहुत एकाग्रता से जैसे एक कुएं में आप गिर गए हैं और वहां आपको कुछ और सुनाई नहीं दे रहा ऐसे जब तानपुरा स्वर करते हैं मैंने गुरुजी को तानपुरा स्वर करते देखा है वो एकदम सारे की किबाड़ बंद करके दरवाजे तो उस समय वो स्वर करते थे और कई बार उन्होंने ता, हमने तानपुरा बजाते होना गीत के साथ साथ तो उन्होंने कहना शर्मा जी दीजिए ये बेसुरा हो गया मैंने कहना गुरु जी ये तो अच्छा बज रहा और मैं गा रहा हूँ नहीं। नहीं, बेसुरा हो गया नहीं। नहीं। उस बेसुरे की उसका जो बड़ा माइक्रो डिफरेंस था वो मुझे उसका समझ, समझ आया अभी तक भी नहीं आया नहीं। कि वो क्या था लेकिन वो पहचान लेते थे अच्छा अच्छा तो आप सोचिए की आज की संगीत की दुनिया में जो गाने वाले हैं वो जब गाते होंगे या जैसे हम गाते होंगे तो वो उनकी पकड़ कितनी ज्यादा सुर के प्रति होगी क्योंकि तो एक तार की जो वाइब्रेशन है तार की साउंड को वो बहुत बहुत कम उसका अंतर उसको पहचान लेते थे तो ये कारण ये है आज के संगीतकारों के लिए उस गहराई तक सुर को पकड़ना मुश्किल होना जिसलिए आजकल यूज करना छोड़ दिया है अच्छा अच्छा ये भी बात हो सकती है और जो स्टाइलिश बातें आती है आजकल सभी लोग इंस्ट्रूमेंट भी थोड़ा सा चमकीला देखते हैं देखते हैं। आ, गिटारिस्ट हो गए हैं। गिटारिस्ट हारमोनियम है। मैचने में पकड़ के उसको रियाज करना या उसके ऊपर गाना गाना लगता है किसी बजा तो नहीं गा सकते और गिटार लेने से लगता है कि वेस्टर्न और क्लासिकल दोनों उसमें अच्छी तरह से बजा सकते हैं वो लगता है तो काफी चीजें हैं जो लोगों को आकर्षित कर जाती है लेकिन इन सभी चीजों में कहीं ना कहीं हम अपने जो क्लासिकल संगीत की सात्विकता है सुंदरता है प्योरिटी है उन चीजों को हम लोग मिस कर जाएंगे इसलिए जरूरी है कि सही मास्टर के पास बैठकर सही चीजों को जानना सही चीज़ों को समझना और सही तरीके से जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं बल इसमें टाइम जरूर ज्यादा लग सकता है लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर हम कोई भी चीज़ संगीत में करते हैं तो वो हो सकता है थोड़ी देर के लिए आप पॉपुलर हो जाएंगे फिर उसके बाद शायद आप दिखेंगे नहीं कहीं भी इसीलिए जो चीज़ें संगीत में क्या हो रहा है कि वो चीजें हमको बेसिकली हमारा जो संगीत का जो क्लासिकल संगीत की जो भाषा है जो राग है उन सभी को हम लोग समझे उसको प्रैक्टिस करे उसके बाद ही जब स्टेज पे आएंगे तो हमारी पकड़ मजबूत होगी हमारी बेस जो है हमारा बुनियाद जो है वो बहुत ही मजबूत होता है तो हम लोग बहुत समय तक टिके रहते हैं जब हमारा बुनियाद ही ठीक नहीं है तो हम लोग कुछ ही समय के लिए आ सकते हैं और उसके बाद हमारा डलना शुरू हो जाता है इसलिए जरूरी है किसी मकान को अगर हम बनाते हैं तो पहले फाउंडेशन मजबूत रखते हैं जब तक वो फाउंडेशन ठीक नहीं होगा तो फिर घर कितना दिन चलेगा ये आप अच्छी तरह से जान सकते हैं इसी तरह संगीत में भी है और ओम प्रकाश जी इन सारी चीजों को हमें बता रहे हैं आगे, आगे बढ़ते हुए मैं ओम प्रकाश जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा जब साल दो साल आपने प्रैक्टिस किया गुरुजी के साथ उसके बाद पहला परफॉर्मेंस जो आपने स्टेज पे किया था वो कब और कैसे किया था ऐसा है रमेश जी के पहला जब स्टेज पर परफॉर्मेंस हमने किया हमने ऐसे एक ग्रुप सॉन्ग तैयार किया था सबसे पहले क्योंकि गुरुजी कहते थे कि अभी आप स्टेज पर सोलो परफॉर्मेंस अभी नहीं दो मोस्टली <laughs> संगीत में क्या होता है आजकल गाने वाला तो है ही है परंतु सुनने वालों की भी जानकारी इसी हिसाब से होती है कि जो आजकल परोसा जा रहा है उसी अनुसार वो सुनते हैं <laughs> तो उन्होंने जो क्लासिकल हमें सिखाया क्लासिकल बेस्ड उन्होंने गजलें सिखाई क्लासिकल बेस्ड उन्होंने भजन सिखाए जैसे अब मैं आपको बताऊं कि उन्होंने जैसे राग यमन सिखाया हम्म हम्म तो यमन पे उन्होंने उसके साथ ही गजल थी कोई इतनी वो नहीं थी। तो नहीं। नहीं। उसकी वो प्रैक्टिस करवाते थे हमें नहीं। नहीं। प्रैक्टिस करवाते करवाते जब हमें स्टेज पर जाने का मौका मिला तो स्टेज पर सबसे पहले हमने एक पंजाबी ग्रुप सॉन्ग प्रस्तुत किया पंजाबी वो बड़ा सिंपल था मेरे लिए उन्होंने मुझे देख करके वो तैयार करवाया कि चलो आप इसको गा सकते हो हाँ, सुना हाँ सुनाता हूं वो दो लाइने ओ दुनिया दे बंदे ओ दुनिया दे बंदे ओ दुनिया दे बंदे ओ दुनिया दे बंदे पूजो ओ नाने नूं। देश दिखातिर वार गए जो देश दिखातिर वार गए जो प्यारियां प्यारियां प्यारिया, प्यारिया जानांू ना ने किसान ये उन्होंने पंजाबी गीत साडे गवाया स्टेज ऊपर तो इसमें सरगम थी आलाप था और भी अच्छा अच्छा था तो बड़ी बात यह थी कि इसमें मुझे पहली बार हारमोनियम प्ले करने का मौका दिया गया अच्छा, अच्छा, <laughs> क्योंकि मुझे हारमोनियम फेयर हो गया था जैसे डर हो, जा, हो जाता है ना किसी इंस्ट्रूमेंट से तो उसमें हमने फिर सरगम डाल के तो और भी भाई लोग साथ थे एक हमारे यहाँ प्रोग्राम होता है गदरी बाब्या मेला हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि जब देश के ऊपर जो स्ट्रगल फॉर फ्रीडम चल रहा था ना तो उसमें गदरी बाबे उनका बड़ा योगदान था तो उनका फंक्शन था उसमें हमने गया अच्छा अच्छा उसमें इसका गदरी मेला जलंधर पंजाब में जलंधर शहर में होता है तो इसकी दूरदर्शन अच्छा अच्छा ये चलिए सर ओम प्रकाश जी बहुत ही अच्छी बात है आपने संगीत के साथ जुड़ी हुई अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किया और आशा करता हूँ की हमारे सुनने वाले आज के शो को सुनकर काफी चीजें सीखे होंगे समझे होंगे और इस तरह की मजेदार बातें हम संगीत की दुनिया में आपके पास लाते रहेंगे और आज का ये कार्यक्रम आपको कैसे लग रहा है हमें एसएमएस के जरिए बता दीजिए एसएमएस करने के लिए नंबर है चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह आप संगीत की दुनिया लिखकर अपनी बात लिखकर अपने नाम के साथ हमें एसएमएस कर सकते है हमें आपके इन मैसेजों का इंतजार रहेगा और संगीत की दुनिया के लिए कुछ नई बातें लेकर अगले एपिसोड में हम हाजिर होंगे तब तक दीजिए इजाजत मुझे और ओम प्रकाश जी को आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मस्कराते रहो जनक जनक तुरे बाजे पायलिया जनक जनक तुर आ प्रीत के गीत सुनाए पा लिया जनक जनक तोरे बाजे पा लिया जनक जनक तोरे बाजे बिया प्रीत के गीत सुनाए पे जनक जनक तोरे बजे पा लिया जैनक जैनक रंग महल और रेन सुहानी छम छम नाचे मस्त जवानी मल में खोया जाऊँ में खोया जाऊँ ऐसी धूम मचा पैले जनक जनक तोरे बाजे लिया जनक जनक तोरे बाजे लिया गीत के गीत सुनाए बाए लिया जनक जनक तोरे बाजे पालिया गजरारी चंचल अथिया अखिया अखिया चंचल अखियाँ अखिया, अखिया, अखिया ये गजरारी चंचल अथियाँ होट गुला लट पिखरे तो गाल बैठ रे लट पिखरे तो गाल बैठे रे खोश जी आके उड़ाए बलिया जनक जनक तोरे बजे पालिया जनक जनक तोरे बाजे पालिया प्रीत के गीत सुनाए पलिया जनक जनक तोरे बाजे पालिया इंद्रधनुष का लोच क मरिया मब दित रे दनी दा म पद रे सर प्ररे रे गदे ग धन निर्धनित पद निमा पद नि सर गे सदनी प इंद्रधनुष का लोच मरिया बिंद्रापन की जैसे गुजरिया भावनी नीरत से कर दे जादू भावनी रथ से कर दे जादू आग में आग लगाए लगा पिया जनक जनक तोरे बाधे पाल जनक जनक तोरे बाजे पा लिया जैनक जैनक के गीत सुनाए पायलिया जनक जनक तो जनक जनक तोरे भाजे पायलिया लिया पीत के गीत सुनाए पायलिया जनक जनक जनक जनक जनक जनक जनक जनक तोरे बजे पाय